आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में वर्णित पिंगला जी के गीत। आप जानते हैं कि पिंगला एक वेश्या थीं और दत्तात्रेय जी ही उनकी कथा बता रहे हैं। उन्होंने पिंगला को भी अपना गुरु माना, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। पिंगला के हृदय में अपनी वेश्या को लेकर न उन्होंने एक धनी व्यक्ति की खोज की थी कि कोई ना कोई धनी व्यक्ति मेरे पास आए और उन्हें अंततः निराशाहात लगी। उस रात उन्होंने एक गीत गाया और उसी गीत पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज चौथी विश्लोक में पिंगला कह रही हैं विदेहानामपुरे यस्मिन्हमेकेव मूढ़हदी ही यान्यमिच्छंत्यसत्यस ये विदेहों की यानी जीवन मुक्तों की नगरी है परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ देखिए बहुत बड़ा श्लोक है यह बहुत सुंदर श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक वो जगह है मिथिला नगरी विदेह जनक महाराज जी का घर है वो जनक महाराज जी का राज्य भगवान राम जहां आए सीता मां का जहां अवतार हुआ महाराज जनक जिनके समान तपस्वी मिलना बहुत कठिन है जिन्होंने ग्रहस्ती भी निभाई, घरवार भी देखा, राज्य संभाला, लेकिन विदेह रहे, यानी अपनी देह में अनासक्त रहे, भगवान में अनुरक्त रहे, और महल में रहते हुए भी वो महल के शान और शौकत से दूर रहे, महल का ऐश्वर्य उन्हें छू नहीं गया, राजा का राजपाट, जैनों नटुवारनाट, इस बात को हमेशा जानत ऐसे महाराज जनक की नगरी में रहने वाली पिंगला सोच रही है कि ये तो विदेहों की नगरी है, जीवनमुक्तों की नगरी है। हमें बांधती क्या चीज है? हमें बांधता है हमारा देह अभिनिवेश। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। जब देह में अभिनिवेश होता है, तो ही इच्छाएं उठती हैं, तो ही वासनाएं उठ इंद्रियों को सुख देने की और इसीलिए संकल्प विकल्प होते हैं और इसीलिए हमारे कर्म होते हैं आशाएं होती हैं हम संसार करते हैं संसार में आते हैं परिवार बनाते हैं क्यों खुद को सुख देने के लिए लेकिन जब कोई व्यक्ति इस स्वरूप में पूरी तरह से अवस्थित हो जाए कि हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ और इसके सिवा कुछ भी नहीं जैसे महाराज जनक जीवन मुक्त रहे विदे देह से बिल्कुल दूर देह में हैं लेकिन तो भी देह में नहीं है। देह को निज माना ही नहीं कि ये मैं हूँ भगवान को पूर्ण समर्पित तो जूकी वो स्वरूप में अवस्थित थे इसलिए जीवन मुक्त थे। और जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है अगर राजा जीवन मुक्त होगा तो धीरे-धीरे प्रजा भी जीवन मुक्त हो जाएगी अगर राजा धर्म धर्मपरायण होगा तो प्रजा भी धीरे-धीरे धर्म धर्मपरायण हो ही जाएगी वो ऐसे नियम ऐसे कानून बनाएगा जिससे धर्म की सर्वोच्चता सदा बनी रहेगी लोग गलत काम नहीं करेंगे तो वही सोच रही है पिंगला कि हाय हाय यहाँ तो जिसको देखो वो सब जीवन मुक्त हैं सब भगवान के कितने बड़े भक्त हैं हमारा राजा कितना महान रहा है यहाँ और एक मैं ही मूर्ख हूँ और दुष्ट हूँ क्यों क्योंकि देखिए जो व्यक्ति सत्य की शरण नहीं लेता जो व्यक्ति सत्य के पथ पर नहीं चलता और असत असत की तरफ मुंह करता है, असत की तरफ दौड़ता है, और असत से वो कुछ स्थायी वस्तु प्राप्त करना चाहता है, तो वो मूर्ख है। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कि कोई व्यक्ति हमें कुछ दे सकता है, अगर हम ये समझते हैं, तो ये हमारी मूर्खता ही है, क्योंकि देने वाले तो भगवान ह आदमी आदमी को क्या देगा? जो भी देगा वही खुदा देगा। ठाकुर जी जिसको प्रेरित करते हैं, वो कुछ देता है, तो वो अपनी क्या वस्तु दे सकता है? जो कुछ देता है वो भी भगवान के द्वारा दी गई है। जो दे रहा है वहाँ भी भगवान प्रेरणा ही दे रहे हैं। तो कोई किसी को क्या दे सकता है? लेकिन भगवान बहुत भगवान की जो शनागति लेता है, भगवान उसे अपने आप को ही दे देते हैं। आत्मदानी वर्णन आया है कि जो शालिग्राम जी को, या याकीराज जी को, या ठाकुर जी को, श्यामसुंदर को एक चुल्लू भर जल और थोड़े से तुलसी पत्र अगर अर्पित कर देता है, तो भगवान उसे आत्मदान कर देते हैं। यही तो किया था � जब उन्होंने जगत की बड़ी ही भयंकर दशा देखी थी कि लोग भगवान के विमुख हो गए भगवान की तरफ कोई मुड़ता ही नहीं है लोग हर चीज में लगे हैं हर तरह के उत्सवों में लगे हैं यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों की शादी कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ही मगर नरवत लीला कर रहे हैं, तब उन्होंने यही उपाय अपनाया था, और तब उनके उस हुंकार से, उनके उस क्रंदन से, भगवान स्वयं प्रकट हुए, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, गौरांग महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण चेतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए इस धराधाम पर, तो वो हैं आत्मदानी, खुद को ही दान दे द और बाकी जो हमें पुरुष रूपी दिख रहे हैं, वो तो पुरुष रूपी लबादा उन्होंने पहना है। उनमें पुरुषत्व क्या है? ये बताइए। पुरुष तो वो है जो अपने आश्रय में आए हुए व्यक्ति की रक्षा कर सके। उसे हम कहते हैं पुरुष। तो यहाँ कोई पुरुष किसी की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सब प्रकृति हैं, सब भ रक्षा किसे कहते हैं? पहले तो इस परिभाषा से परिचित होना होगा। रक्षा का अर्थ ये है कि अपने आश्रे में आए गए व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के पथ से उबार लेना, उसे एक ऐसा स्थान देना जहां कोई दुख ना हो, जहां मात्र और मात्र सुख हो, जहाँ कोई भय ना हो, जहाँ आनंद ही आनंद हो, तो वो तो मात्र भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए वही परम प्रियतम हैं, वो अविनाशी हैं। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, फिर ना जाने कौन सा शरीर मिले, कहां जाएं हम। लेकिन भगवान का शरीर नष्ट नहीं होता है, वो सच्चिदा आनंदमय विग्रह युक्त हैं। हम्म? तो ऐसे अविनाशी परम पुरुष, जो कि हमारे हृदय ही में रहते हैं, और परम प्रियतम हैं। उनको छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करना बहुत बड़ी मूर्खता है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। तो ऐसा सोच रही हैं पिंगला जी? सोचिए जो अपने शरीर से कमाती चली आई, जिसने शरीर को देकर ही धन कमाया, वही उसका माध्यम, वो अचानक भगवान के बारे में सोचने लगी? ये कृपा नहीं तो और क्या है और अपने आप को मूर्ख कह रही है दुष्ट कह रही है कोई भी इंसान अपने आप को कभी भी मूर्ख नहीं कहता है आम तौर पर बहुत मुश्किल से किसी के हृदय में अगर पश्चाताप की अग्नि जलने लगी तो वो अपने को कोसता है लेकिन वो भी दुनियावी दुख और सुख को लेकर ही खुद को कोसता है वो तो इसलिए नहीं अपने आप को कोसता कि हाय इतना समय गुजर गया और भगवान की तरफ नहीं मुड़े हाय हाय मैं कितना बड़ा मूर्ख और कितना बड़ा दुष्ट हूँ अगर लोग अपने आप को देखें और ये सोचने लगे तो फिर आगे जाने का मार्ग उनका साफ हो जाएगा वो भगवान की तरफ चलने लगेंगे तो पिंगला यही कह रही है आगे पिंगला जी ने कहा 35वें में सुहृद श्रेष्ठ तमोनाथ आत्मा जायम शरीरीणाम तम विक्रियात्मनेवाहम रमेयनेन यधारमा कह रही है कि मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के ही हितैषी हैं सुहृद हैं प्रियतम हैं स्वामी हैं आत्मा हैं अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी कितना सुंदर भाव है पिंगला का पिंगला जो कि अभी बाहर के लोगों में लॉ लगाए हुई थी हमेशा सोचती थी कि फलाफला फला व्यक्ति या फलाफला फला धनी व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा तो मुझे सुख मिलेगा लेकिन अब वो समझ गई हैं कि समस्त सुखों का केंद्र है भगवान तो कह रही हैं कि मुझे उन्हें खोजने के लिए जाना नहीं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषि अर्जुनः तिष्ठति भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि ईश्वर हृदय में ही विराजमान है और समस्त प्राणियों के हितैषी हैं सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम् शान्तिमृत्युति भगवान ने गाथा गीता में कि मैं सबका शुभचिंतक हूं हितैषी हूं तो इस अगर हिताशी होगा भी तो बीच में कोई ना कोई स्वार्थ होगा ही। इंसान का सबसे बड़ा हिताशी भगवान होता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है पिंगला को और इसलिए कह रही हैं कि वो सुरिद हैं प्रियतम हैं मेरे स्वामी वो हैं मैं आराध्नी नहीं हूँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है वही मेरे हैं � इन्हें कैसे खरीदना होगा तो शास्त्र कहते हैं ना कि प्रेम के बदले में आप इन्हें खरीद सकते हैं प्रेम दीजिए ये बिक जाते हैं प्रेमी एक भक्त के यासपास रहते हैं प्रेमी एक भक्त के पीछे-पीछे चलते हैं तो मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी सारी वृत्तियां सारा प्रेम अब मैं इन्हीं पर न्योछावर और ऐसे विहार करूँगी इनके साथ जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं? आपने अक्सर देखा होगा। लक्ष्मी जी महाविष्णु जी के चरणों में बैठकर उनके चरण सम्बाहन करती हैं। लक्ष्मी जी के अंदर दासी का अभिमान है। दास से भाव सबसे बड़ा भाव है। दास से भाव के बगैर कोई संबंध ही नहीं चलता। और इतना सुंदर भाव है ये दास से भाव कि अब भगवान के दास से भाव को प्राप्त करने की स्प्रिहा, इच्छा जागृत हो रही है पिंगला के हृदय में और हो भी क्यों ना मनुष्य का जो स्वरूप धर्म है वो है कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीवैर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास जीव का यही स्वरूप है कि वो श्री बिंगला जी को पता चल गया है अपने और भगवान के बीच का संबंध और आगे भी वो बहुत कुछ कह रही हैं अपने इस गीत के जरिए जिस पर चर्चा करेंगे हम सुनते रहिए समर्पण